तत्व चिंतामढ़ी कल्याण प्राप्त कल्याण का तत्व यदि कही यही बात सत्य हो कि जीवन मुक्त के अंतकरण में कोई विकार शेष नहीं रहता तब तो विकारों का शेष रहना मानने वाले की केवल मुक्ति नहीं होगी सो ही बात नहीं परंतु उसकी और भी बड़ी हानि होगी क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान से ही अपने को ज्ञानी और मुक्त मानकर अपने चरित्र सुधार के पवित्र कार्य से भी वंचित रह जाएगा और काम क्रोध आदि विकारों के मोहमय जालों में फंसकर अनेक प्रकार की नरक यंत्रणा भोगता हुआ लगातार संसार चक्र में भटकता फिरेगा इसलिए यही सिद्धांत सर्वोपरि मानना चाहिए कि जीवन मुक्त के अंतकरण में काम क्रोध और हर्ष शोक कोई भी विकार शेष नहीं रह जाते इसके सिवा मुक्ति के संबंध में लोग और भी अनेक प्रकार की शंकाएँ किया करते हैं पर लेख बढ़ जाने के कारण उन सब पर विचार नहीं किया गया इस लेख से पाठक समझ गए होंगे कि मुक्त पुरुष तीनों गुणों से सर्वथा अतीत होता है इसी से उसके अंतकरण में कोई विकार या कोई भी कर्म शेष नहीं रहता और इसीलिए उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता पुनर्जन्म का हेतु गुणों का संग ही है भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो स्थो ही भुंगते प्रकृत जान गुणान कारणम गुण जन्मशो पाठक यह भी समझ गए होंगे कि वर्तमान देश काल में मुक्त होना कोई असंभव बात नहीं है अतएव अब शीघ्र सावधान होकर कर्तव्य में लग जाना चाहिए आलस्य में अब अब तक बहुत समय नष्ट हो चुका, अब तो सचेत होना चाहिए। मनुष्य जीवन के एक ही अमूल्य क्षण को व्यर्थ में गवाना उचित नहीं गया हुआ समय किसी भी उपाय से वापस नहीं मिल सकता अतएव यथा साध्य शीघ्र ही सत्संग के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग समझ उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए यही कल्याण का तत्व है उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान्य बोधत